दोस्तों आप सोचिए पूरी किताब को एक तस्वीर की तरह। रॉबर्ट ग्रीन हमें 48 अलग-अलग रूल्स देते हैं, लेकिन उनका असल मैसेज एक ही है। पावर एक इन्विजिबल गेम है, और जो इस गेम को समझता है, वही जीतता है। इस किताब ने हमें दिखाया कि कभी अपने मास्टर से ज्यादा चमकना खतरनाक है। रेप्यु और कभी लोगों के दिल और दिमाग जीतना फोर्स से ज्यादा पावरफुल होता है। ग्रीन कहते हैं पावर न गुड है न इविल वो न्यूट्रल है ये बस एक टूल है आप उसपे मास्टरी हासिल करते हो या वो आपके खिलाफ यूज होती है सोचिए अगर आप ये लॉज इग्नोर करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्जिस्ट नही ये किताब हमें दो ऑप्शंस दिखाती है, या तो आप पॉन बनो, दूसरों के रूल्स पर जिओ, उनके ट्रैप्स में फंसो, या फिर आप प्लेयर बनो, अपनी मूव्स खुद डिजाइन करो और पावर गेम में अपनी जगह सिक्योर करो। रॉबर्ट ग्रीन का असल कंक्लुशन ये है कि जिंदगी का हर फील्ड, चाहे बिजनेस हो, पॉलिटिक्� दोस्तों आप decision आपका है क्या आप दुनिया के power game को blind spot के साथ खेलते रहोगे या इन 48 laws को समझ कर अपनी destiny खुड design करोगे एक line में power को समझो वरना power आपके खिलाफ समझी जाएगी